भागवत था दसम गोकुल में भगवान का का जन्म जन्म श्री जी कहते हैं परीक्षित नंद बाबा बड़े और थे। पुत्र का जन्म होने पर तो उनका विलक्षण आनंद से भर गया उन्होंने स्नान किया और पवित्र होकर सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए फिर वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलवा कर और अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाया साथ ही देवता और पितरों की विधि विधिपूर्वक पूजा भी करवाई उन्होंने ब्राह्मणों को वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित दो लाख गौवें दान की रत्नों और सुनहले वस्त्रों से ढके हुए तील के साथ पहाड़ दान किए संस्कारों से ही गर्भ गर्भसुद्धि होती है यह प्रदर्शित करने के लिए अनेक दृष्टांतों का उल्लेख करते हैं समय से नूतन जल अशुद्ध भूमि आदि स्नान से शरीर आदि प्रक्षालन से वस्त्र आदि संस्कारों से गर्भादि तपस्या से इंद्रियादि यज्ञ से ब्राह्मण आदि दान से धन धान्यादि और संतोष से मन आदि द्रव्य शुद्ध होते हैं परंतु आत्मा की शुद्धि तो आत्मज्ञान से ही होती है उस समय ब्राह्मण सूत मागध और बंदीजन मंगलमय आशीर्वाद देने तथा स्तुति करने लगे गायक गाने लगे भेरी और दुनुभियाँ बार बार बजने लगी ब्रजमंडल के सभी घरों के द्वार आंगन और भीतरी भाग झाड़ बुहार दिए गए उनमें सुगंधित जल का छिड़काव किया गया उन्हें चित्र विचित्र ध्वजा पताका पुष्पों की मालाओं रंग बिरंगे वस्त्र और पल्लुओं की बंधन से सजाया गया गाय बैल और बछड़ों के अंगों में हल्दी तेल का लेप कर दिया गया और उन्हें गेरू आदि रंगीन धातु मोर पंख फूलों के हार तरह तरह के सुंदर वस्त्र और सोने के जंजीरों से सजा दिया गया परीक्षित सभी ग्वाल बहुमूल्य वस्त्र गहने अंग रखे और पगड़ियों से सुसज्जित होकर और अपने हाथों में भेंट की बहुत सी सामग्रियां ले लेकर नंद बाबा के घर आए यशोदा जी के पुत्र हुआ है यह सुनकर गोपियों को भी बड़ा आनंद हुआ उन्होंने सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण और अंजन आदि से अपना श्रृंगार किया गोपियों के मुख कमल बड़े ही सुंदर जान पड़ते थे उन पर लगी हुई कुंकुम ऐसी लगती मानो कमल की केसर हो उनके नितंब बड़े बड़े थे वे भेंट की सामग्री ले लेकर जल्दी जल्दी यशोदा जी के पास चली उस समय उनके पयोधर हिल रहे थे गोपियों के कानों में चमकती हुई मणियों के कुंडल छिलमिला रहे थे गले में सोने के हार हैकल या हुमेल जगमगा रहे थे वे बड़े बड़े सुंदर सुंदर रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुए थीं मार्ग में उनकी चोटियों में गुथे हुए फूल बरसते जा रहे थे हाथों में जड़ाऊ कंगन अलग ही चमक रहे थे उनके कानों के कुंडल पयोधर और हार हिलते जाते थे इस प्रकार नंद बाबा के घर जाते समय उनकी शोभा बड़ी अनूठी जान पड़ती थी नंद बाबा के घर जाकर वे नवजात शिशु को आशीर्वाद देती यह चिरजीवी हो भगवान इसकी रक्षा करो और लोगों पर हल्दी तेल से मिला हुआ पानी छिड़क देती तथा ऊँचे स्वर से मंगल गान करती थी भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं उनके ऐश्वर्य माधुर्य वात्सल्य सभी अनंत हैं वे जब नंद बाबा के ब्रज में प्रकट हुए उस समय उनके जन्म का महान उत्सव मनाया गया उसमें बड़े बड़े विचित्र और मंगलमय बाजे बजाए जाने लगे आनंद से मतवाले होकर गोपगण एक दूसरे पर दही दूध घी और पानी उड़ेलने लगे एक दूसरे के मुंह पर मक्खन मलने लगे और मक्खन फेंक फेंक कर आनंदोत्सव मनाने लगे नंद बाबा स्वभाव से ही परम उदार और मनस्वी थे उन्होंने गोपों को बहुत से वस्त्र आभूषण और गौवें दी सूत मागध बंदीजनों नृत्य वाद्य आदि विद्याओं से अपना जीवन निर्वाह करने वालों तथा दूसरे गुणी जनों को भी नंद बाबा ने प्रसन्नतापूर्वक उनकी मुँह मांगी वस्वें देकर उनका यथोचित सत्कार किया यह सब करने में उनका उद्देश्य यही था कि इन कर्मों से भगवान विष्णु प्रसन्न हो और मेरे इस नवजात शिशु का मंगल हो नंद बाबा के अभिनंदन करने पर परम सौभाग्यवती रोहिणी जी दिव्य वस्त्र माला और गले के भांति भांति के गहनों से सुसज्जित होकर गे स्वामिनी की भांति आने जाने वाली स्त्रियों का सत्कार करती हुई विचा विचर रही थी परीक्षित उसी दिन से नंदबाबा के ब्रज में सब प्रकार की रिद्धि सिद्धियाँ अटखेलियाँ करने लगी और भगवान श्री कृष्ण के निवास तथा अपने स्वाभाविक गुणों के कारण वह लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थल बन गया। परीक्षित कुछ दिनों के बाद नंद ने गोकुल की रक्षा का भार तो दूसरे गोपों को सौंप दिया और वे स्वयं कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा चले गए जब वसदेव जी को यह मालूम हुआ कि हमारे भाई नंद जी मथुरा में आए हैं और राजा कंस को उसका कर भी दे चुके हैं तब वे जहाँ नंद बाबा ठहरे हुए थे वहां गए वसुदेव जी को देखते ही नंद जी सहसा उठकर खड़े हो गए मानो मृतक शरीर में प्राण आ गया हो उन्होंने बड़े प्रेम से अपने प्रियतम वसुदेव जी को दोनों हाथों से पकड़कर कर हृदय से लगा लिया नंद बाबा उस समय प्रेम से विफल हो रहे थे परीक्षित नंद बाबा ने वसुदेव जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया वे आदरपूर्वक आराम से बैठ गए उस समय उनका चित्र अपने पुत्रों में लग रहा था वे नंद बाबा से कुशल मंगल पूछ कर कहने लगे वसुदेव जी ने कहा भाई तुम्हारी अवस्था ढल चली थी और अब तक तुम्हें कोई संतान नहीं हुई थी यहाँ तक कि अब तुम्हें संतान की कोई आशा भी न थी यह बड़े सौभाग्य की बात है कि अब तुम्हें संतान प्राप्त हो गई यह भी बड़े आनंद का विषय है कि आज हम लोगों का मिलना हो गया अपने प्रेमियों का मिलना भी बड़ा दुर्लभ है इस संसार का चक्र ही ऐसा है इसे तो एक प्रकार का पुनर्जन्म ही समझना चाहिए जैसे नदी के प्रबल प्रवाह में बहते हुए बेड़े और किनके सदा एक साथ नहीं रह सकते वैसे ही सगे संबंधी और प्रेमियों का भी एक स्थान पर रहना संभव नहीं है यद्यपि वह सबको प्रिय लगता है क्योंकि सबके प्रारब्ध कर्म अलग अलग होते हैं आजकल तुम जिस महावन में अपने भाई बंधु और स्वजनों के साथ रहते हो उसमें जल घास और लतापत्र आदि तो भरे पूरे हैं ना, वह वन पशुओं के लिए अनुकूल और सब प्रकार के रोगों से तो बचा है भाई मेरा लड़का अपनी माँ रोहड़ी के साथ तुम्हारे ब्रज में रहता है उसका लालन पालन तुम और यशोदा करते हो इसलिए वह तो तुम्ही को अपने पिता माता मानता होगा वह अच्छी तरह है ना? मनुष्य के लिए वे ही धर्म अर्थ और काम शास्त्र विहित है जिनसे उनके स्वजनों को सुख मिले जिनसे केवल अपने को ही सुख मिलता है किंतु अपने स्वजनों को दुख मिलता है वे धर्म अर्थ और काम हितकारी नहीं है नंदबाबा ने कहा भाई वसदेव कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न तुम्हारे कई पुत्र मार डाले अंत में एक सबसे छोटी कन्या बच रही थी वह भी स्वर्ग सिद्धार गई इसमें संदेह नहीं कि प्राणियों का सुख दुख भाग्य पर ही अवलंबित है भाग्य ही प्राणी का एकमात्र आश्रय है जो जान लेता है कि जीवन के सुख दुख का कारण भाग्य ही है वह उनके प्राप्त होने पर मोहित नहीं होता वसुदेव जी ने कहा भाई तुमने राजा कंस को उसका सालाना कर चुका दिया हम दोनों मिल भी चुके अब तुम्हें यहाँ अधिक दिन नहीं ठहरना चाहिए क्योंकि आजकल गोकुल में बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जब वसुदेव जी ने इस प्रकार कहा तब नंद आदि गोपों ने उनसे अनुमति ले बैलों से जुटे हुए छकड़ों पर सवार होकर गोकुल की यात्रा की